यह हमने ये लीला करी तो सब पुष्पक विमान से भगवान क्या कर रहे हैं जाते हुए बता रहे हैं अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के अंदर इस तरह से राम जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो जाता हैगा तो अब हनुमान जी को श्री राम ने कहा कि तुम भरत जी के पास जाओ नंदीग्राम के अंदर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 उस समय भीषण जी ने जो दिव्य माला थी जो लेकर आए थे अपने संग हीरो की माला वो राम जी को दे दी अब राम जी ने सीता जी से कहा हमारी किसका माला आप, आप लीजिए सीता जी ने कहा भाई मेरे भी इस माला की कोई अभिशक्ता नहीं है तो राम जी ने कहा जिसे तुम्हारा मन करे उसे दे दो तो वो मोतियों की माला कैसे दे दी हनुमंत जी को दे दी उपहार में हनुमान जी चरणों में बैठे थे उस समय हनुमान जी ने क्या किया कि उस माला को तोड़ा देखते जा रहे उसके मोती फेंकते जा रहे देखते जा रहे फेंकते जा रहे विभीषण को बुरा लग गया विभीषण ने कहा अरे हनुमान तुमने मेरी इतनी दिव्य कीमती माला को ऐसे फेंक दिया क्या कारण है क्यों ऐसे फेंक रहे हो? <coughs> बोले इसमें राम नहीं है बीभीषण ने कहा तुमने कहा इस मोती में राम नहीं है ये तो वो ही बात होगी तुम तो आगे कहोगे जिसके मन में राम नहीं हो किसी काम का नहीं तो हनुमान जी ने कहा जिसके मन में राम नहीं हो किसी काम का नहीं तो विभीषण ने पूछ लिया तेरे मन के अंदर राम है बोले है वो समय हनुमत लाल जी ने क्या कि अपनी छाती चीर कर जो है सीता राम जी का जुगल जोड़ी का दर्शन करवा दिया बोले भक्त वस्थल भगवान की जय इस तरह से अब आगे चलकर जो है विभीषण को सुग्रीब को इन सबको क्या क्या विदा कर दिया पर हनुमान जी तो प्रभु के चरणों में ही रहते थे एक दिन सप्त ऋषिया है विशेष कश्यप अत्रि ऋषि विश्वामित्र गौतम जमदाग्नि भरद्वाज ये सप्त ऋषिया है अच्छा सप्त ऋषियों ने आकर राम जी को तो क्या कहा सप्त ऋषियों ने कहा राम तुमने राम करने राक्षसों को मारा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया बोले हाँ तो बोले किया किसने बोले तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने क्योंकि तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने जो इंद्रजीत को मारा हैगा, उसको ही मारना बहुत दुर्लभ था क्योंकि मेघनाथ को इंद्रजीत को वही मार सकता था जो चौदह वर्ष से जो सोया ना हो चौदह वर्ष से जो ब्रह्मचारी हो वही मार सकता था और सबसे विशिष्ट कार्य किसने किया हैगा लक्ष्मण जी ने इसलिए इनका नाम क्या शेष नाक शेष है क्या कहा जाता है शेष जो भगवान की शेष लीला होती है उसको पूरा कौन करते हैं शेष जी करते हैं अब जैसे कि चैतन्य महाप्रभु लीला में देख ले आप भगवान चैतन्य महाप्रभु तो करुणा अवतार है पर जब जगाए मगाए ने श्री अपना नित्यनंदा महाप्रभु का सर फाड़ दिया था तो उस समय उनका रथ देखा नहीं गया तो महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाल लिया था तो उस समय शेष कार्य किसने किया नित्यानंदा महाप्रभु ने नित्यानंदा महाप्रभु ने कहा प्रभु आप तो करुणा अवतारो आपका काम ये मारदाड़ नहीं है तो ये किसने बताया शेष शेष जी ने तो उन्हें शेष कहा जाता है इस तरह से जो है बड़ी सुंदर यहां पर हमें लक्ष्मण जी की महानता को पता लगा अब महाराज आगे जो है ना रामण के जन्म की कथा आती है कि के इनके जो पूर्वज थे पुलस्त ऋषि उनके बेटा थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे तो ये पुलस्तवी कहे जाते हैं कौन रावण तो रावण का चरित्र जो है हमने पहले भी आपको बता दिया था कि पुलस्त ऋषि की जो बैठा हुआ विश्व शर्वा तो विश्व शर्मा की दो पत्नियां थी इधविडा और केसी केकसी जो थी माल्यवान की कन्या थी पहले लंका जो थी ना वो राक्षसों की थी माल माली और माल्यवान इस तरह से जब देवासु संग्राम हुआ तो माल माली को तो मार दिया था लंका का अधिकार किसको दे दिया कुबेर का दे दिया और माल्यवान अपनी कन्या केसी को लेकर नीचे पाताल में छुप गया था एक दिन जब माल्यवान छुप कर आया देखा तो लंका में कौन हैगा बोले कुबेर है बोले कुबेर कौन है बोले कुबेर विश्व शर्मा के बेटा है तो उस समय माल्यावान ने बुद्धि में धारण कर लिया कि मैं अपनी कन्या केकसी का विवाह विश्व शर्वा से करूँगा तो एक दिन क्या हुआ कि अपनी कन्या को लेकर आए केकसी से संध्या का समय था उस समय केकसी जो विश्व शर्मा से प्रार्थना करती है कि क्या मेरी कामना को पूर्ण करो विश्व शर्मा ऋषि ने कहा आपकी क्या कामना है बोले आप तो त्रिकाल हो आप तो खुद ही जानते हो तो उस समय उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया ये संतान की कामना लेकर आई है तो विश्व शर्मा ने कहा भाई इस संध्या समय तो ऐसा मैं तुम्हारी कामना को पूरा नहीं कर सकता पर फिर भी इसने अपनी कामना को कर लिया पूर्ण करवा लिया था अब हुआ ये इसी कारण से जो है रावण ब्राह्मण जाति का होने के बावजूद भी जो रावण है जो है ना उसके अंदर राक्षसी स्वभाव था कुंभकर्ण के अंदर भी क्योंकि ये संध्या के समय गर्भ में आएंगे जैसे भागवत में भी आपने श्रवण किया ना के माता दीती ने क्या किया संध्या के समय गर्भ को धारणा करवाए थे इसके उसके गर्भ से ऋणाक्षणा का आए थे तो ये भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि इस तरह से जो है कि शिष्य पुत्र पुत्र हुआ दस गिरी जिसके दस शर्त हैं भीष बुझाएं थी कुमकरण का जन्म हुआ जिसके मटके जिससे कांत है सुर पंखा मतलब नौके नाखूनों वाली और भीभीषण जी महाराज एक दिन क्या हुआ कि कुबेर जब अपने पिता के पास आए विश्वेश्वर्वा ऋषि के पास केकसी ने देख लिया रावण ने भाई को देखकर हक्का हका बक्का रह गया उस समय केकसी ने कहा कि मैं चाहती हूं तू भी तप कर और ये सब तुझे प्राप्त हो जाए तो अपनी माँ के कहने पर ये रावण कुंभकर्ण सुर पंखा ने जाकर कठोर तप किया रावण ने अपने दस सरों को काट कर ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिया ब्रह्मा जी प्रकट हो गए ब्रह्मा जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए तो उस समय रावण ने कहा कि मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि मुझे जो है वो अमर बना दिया जाए ब्रह्मा जी ने कहा अमर तुम्हें खुद नहीं तुम्हें नहीं बना सकता तो कोई और वरदान बोले मनुष्य को छोड़कर बंदर को छोड़कर मुझे कोई ना मांग सका तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तो दास अब कुंभकर्ण की वारी आई तो सारे देवता परेशान बोले एक वक्त में इतने ये ऋषियों को खा जाता देवताओं को खा जाता अगर ये स्वर का राजा बन गया तो फिर क्या होगा तो ये मांगना चाह रहा था इंद्रहासन तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को उसकी जीवा पर भेज दिया तो इंद्र की जगह इसके मुंह से निकल गया इंद्रहासन तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया तथा ये सालों साल सो, सोता रहता था ये तो रावण ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से तब ये छः महीने सोता था छः महीने जागता था सूर्य ने खबससूरती का वरदान मांगा और बीबीषण ने भक्ति का वरदान मांगा तो इस प्रकार से जो है ये इन्हें वरदान मिला था और इसने लंका पर हमला कर दिया और कुबेर को बोला तो अब तुम यहाँ से चले जाओ और उसका जो पुष्पक विमान था वो भी इसने अपने पास धर लिया इस तरह से देवताओं को सताता था सारे देवता भगवान के पास गए थे प्रार्थना करी थी ये सब चरित्र आप सबने श्रवण कर लिया अब एक दिन की बात थी कालदेव लंका में अयोध्या में आए और काल ने कहा प्रभु अब मैं आपसे एकांत में कुछ बातें करना चाहता हूं पर अब कोई बीच में नहीं आना चाहिए वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा तो ठीक है तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि अब आप किसी को अंदर मत आने देना तो उस वक्त जो है न भगवान श्री राम और काल जो था उसमें बातचीत चल रही थी उस समय दुर्वासा मुनि आ गए लक्ष्मण जी ने रोका प्रभु की आज्ञा नहीं है आपको नहीं जाना चाहिए पर दुर्वासा ऋषि नहीं माने बोले तू मुझे रोक रहे हो मैं श्राप दे दूंगा पूरे ईश्वाकु वंश को इस तरह से बहुत कुछ कहने लगे तो लक्ष्मण जी घबरा गए और लक्ष्मण जी जो है न वो भवन में प्रवेश कर गए अब जब लक्ष्मण जी भवन में जो है प्रवेश कर गए तो उस समय जो है वो बोले प्रभु दुर्वासा ऋषि आएंगे अच्छा दुर्वासा ऋषि आए तो उस समय काल तो विदा हो गए दुर्वासा ऋषि आए भगवान ने उनके चरणों में प्रणाम किया उनकी खूब सेवा करी उन्हें विदा कर दिया अब भगवान ने ये संकल्प लिया था कि जो आएगा उसकी तो मृत्यु निश्चित है तो क्या करना चाहिए तो उस समय भगवान रामचंद्र जी ने अपने सैनिकों से कहा कि लक्ष्मण को राज्य से निकाल दो तो उस समय लक्ष्मण जी को राज्य से निकाल दिया गया लक्ष्मण जी सरयू में गए तब कर कर सबसे पहले लक्ष्मण जी ने अपने इस शरीर का त्याग किया मतलब सरयू में ही और सीधे पाताल लोग को नीचे चले गए बोलो शेष जी महाराज की जय और भगवान श्री रामचंद्र जी का अब समय आया तो भगवान श्री रामचंद्र जी सब अयोध्या वासियों को सरियों पर लेकर गए और भगवान श्री राम जी भी सरियों के अंदर प्रवेश कर गए जैसे राम जी सरियों में प्रवेश कर गए पुरुषोत्तम रूप में दो हाथ वालों में और चतुर्भुज रूप के अंदर राम जी गरुड़ के ऊपर प्रकट होकर सीधे अपने सांकेत धाम को चले गए जो जो सरयू में जा रहे थे उस समय सब भगवान के धाम को दिव्य रूप धारण कर, कर जा रहे थे हनुमान जी को कहा चलिए हनुमान जी ने कहा प्रभु वहाँ में जाने वाला नहीं ना तो आपकी कथा का रसास्वादन होता है ना तो आपके अवतार होते ना लीला होती है कि ना उसके आपके उत्सव बनाए जाते मुझे यहीं रहने दीजिए है जहाँ आपकी कथा का रसास्वादन होता है तो इस प्रकार से महाराज हनुमानियाँ साक्षी है मौजूद हैं क्या इस तरह प्रभु रामचंद्र जी अपने धाम को चले गए ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी को हम बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं जिन्होंने हमें मर्यादा की शिक्षा दी हमें मर्यादा सिखाई कि गुरु की मर्यादा क्या है माता पिता की मर्यादा क्या है बड़े की मर्यादा क्या है छोटे की मर्यादा क्या है मध्यम की मर्द मर्यादा क्या है पत्नी की मर्यादा क्या है कि ये सब प्रभु रामचंद्र जी ने हमें शिक्षा दी अंत समय तक भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को समझाना चाह रहे थे पर रावण की समझ में नहीं आया क्योंकि अहंकारी था और यही तो रामायण की चौथी भूमिका क्या है लंका अहंकार और अहंकारी हमारे पतंग का नाश होगा अहंकार ऐसा है हमारा तो नाश करता है पर हमारे पूरे परिवार का भी नाश कर देता हैगा। तो हम जो है राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं हे है प्रभु आप सदैव हम पर जो है कृपा भरसाए रखना आपकी कृपा बरसती रहे तो अंत में यही कहेंगे कि भगवान की कथा ना तो कभी पूरी होती है ना तो कभी अधूरी होती है जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए अपने जीवन को सफल बनाइए तो कहने में मुद्दा से जो है अपराध हो जाए तो क्षमा कर देना क्योंकि अब तक तो भागवत का ही खाते आए हैं भागवत का ही गुणगान करते हैं लेकिन आज जो है ना वो रामायण कहने का मौका मिला तो दो दिन से जो रामायण की कथा का खूब गान किया जा रहा था तो अभी अभ्यास चल रहा है तो प्रभु रामचर जी की कृपा हुई तो राम जी राम जी की कथा का वैसे तो कृपा हो ही गई है ये कहने का मौका मिल गया तो आगे चलकर विशेष और कृपा हुई गुरुजनों की कृपा के गुरुजनों के द्वारा तो जैसे भागवत कहते हैं ऐसे कथा भी कहने लग जाएंगे तो क्षमा जाते हैं और अब हम इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और कल से जो है हम कृष्ण लीला में प्रवेश कर जाएंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे